रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्पवृक्षों तथा भांति-भांति के फल-फूल वाले दूसरे-दूसरे वृक्षों दूसरे दूसरे से भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे परंतु वहां जाने पर मिथलेश कुमारी जानकी जी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बागिनों के बीच में घिरी हुई हिरणी के समान हो गई थी महान शोक से ग्रस्त हुई मिथलेश नंदिनी जानकी जी जाल में फंसी हुई मुर्गी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी विकराल रूप और नेत्र वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण नथ्नीश कुमारी देवी सीता को वहां शांति नहीं मिली वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गईं जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तव पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा देवराज तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने देवी सीता को लंका में पहुंचा दिया पतिव्रता महावागा जानकी जी सदा सुख में ही पली हैं इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है वहां रहती हुई सती साध्वी देवी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा देवी सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं अतः ऐसी दशा में नि संदेह अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी देवी सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा अतः तुम शीघ्र ही यहां से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी देवी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम खीर प्रदान करो परमपिता ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए वहां आकर देवराज इंद्र ने निद्रा से कहा तुम राक्षसों को मोहित करो देवराज इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने महान राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया इसी बीच में सहस्र नेत्र धारी सचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई देवी सीता के पास गए और इस प्रकार बोले पवित्र मुस्कान वाली देवी आपका भला हो मैं देवराज इंद्र यहां आपके पास आया हूं जनक किशोरी मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा अतः आप शोक ना करें वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे सुबह मैंने ही यहां इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है विदेह नंदनी सीते इसीलिए मैं स्वयं ही यह भोजन यह खीर लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूं सोवे रंभुरु यदि मेरे हाथ से इस खीर को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर संकेत हुई माता सीता ने उनसे कहा मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सची पति देवराज इंद्र ही यहां पधारे हैं देवेंद्र मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्ष्मण अपनी आंखों से देखे हैं यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए देवी सीता की है बात सुनकर सचीपति इंद्र ने वैसा ही किया उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया आकाश में निराधार खड़े रहे उनकी आंखों की पलके नहीं गिरती थी उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का इस पर्स नहीं होता था। उनकी कंठ में जो पुष्प माला थी। उसके पुष्प कुमलाती नहीं थी। डेवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर माता सीता बहुत प्रशन्द हुई। विभगवान से राम के लिए रोती हुई। बोली। भगवान सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम नाम मेरे कानों में पड़ा है मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथलेश नरेश जनक हैं उसी रूप में आज आपको देखती हूं मेरे पति आपके द्वारा सनात हैं देवेंद्र आपकी आज्ञा से में है पायस रूप खीर दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देव और लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा यद मेरे महावली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खा लिया इस प्रकार उस खीर को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी जी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई तवन निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो देवी सीता से विदा लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए इधर मृग रूप से बिचरते हुए उस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे वे देवी सीता को देखने के लिए जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे इतने में ही पीछे की ओर से एक सियारन बड़े कठोर स्वर में चीत्कार करने लगी गीदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए वे मन ही मन कहने लगे यह सीआरएन जैसी बोली बोल रही है इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई है क्या विदेह नंदनी श्री सीता कुशल से होगी उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी वह इसलिए कि शायद उसे लक्ष्मण सुन सके सुमित्रानंदन लक्ष्मण वः स्वर संते ही देवी सीता के ही भोजन पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहां पहुंचने के लिए चल देंगे राक्षस लोग तो सब के सब मिलकर देवी सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हा लक्ष्मण मैं मारा गया इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहां रह सकेंगी जन स्थान में जो लोग राक्षसों का संहार हुआ उसके कारण सारे राक्षस मुझसे बेर्बांदे हुए हैं आज बहुत से भयंकर अपशगुन भी दिखाई देते हैं सीआरएन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री नृगुनाथ जी संकेत हृदय से जनस्थान को आए उनका मन बहुत दुखी था और वे दिन हो रहे थे उसी अवस्था में मन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे उन महाभयंकर अप्सर्गनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए उनकी कांति फीकी पड़ गई थी थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की उस रामे राक्षस से सेवित से निर्जन वन में देवी सीता को के लिए छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर श्री रघुनंदन आर्त आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार कहने लगे अहो सोम ने लक्ष्मण यह तुमने बहुत बुरा किया जो देवी सीता को अकेली छोड़कर यहां चले आए क्या वहां देवी सीता सकुशल होगी वीर मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में बिचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गए होंगे क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशगुन हो रहे हैं पुरुष सिंह लक्ष्मण क्या हम लोग जीती जागते हुए जनक दुलारी श्री सीता को पूर्णता स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे महाबली लक्ष्मण ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं ये गीदड़ जिस तरह भैरव नाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह बोली बोल रहे हैं इन सबसे ही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हो यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर चला आया था महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा तब यह मरते ही राक्षस हो गया लक्ष्मण अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है मेरी बाई आँख भड़क रही है इससे जान पड़ता है कि निसन ने आस्रम पर सीता नहीं है उसे कोई हर ले गया वह मारी गई अत्वा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी।